का स्मरण करेंगे तीन बार ओम का उच्चारण पथारें आध्यात्म प्रेमी महानुभाव ध्यान की विधि इस कक्षा में आज प्रथम बिंदु है प्राणायाम प्राणायाम की प्रक्रिया आपके सामने आ चुकी है अभी आपसे केवल बाह्य प्राणायाम करवाया जा रहा है अन्य प्राणायाम भी सीखे किए और कराए जा सकते हैं प्राणायाम का ध्यान से क्या संबंध है प्राणायाम को योग के अंगों में क्यों माना गया है योग के अंतर्गत में धारणा ज्ञान और समाधि प्रथम पांच अंग प्रथम पांच अंक ओम योग के प्रथम पांच अंग योग के बहिरंग हैं अर्थात अंतरंग के सहायक हैं प्राणायाम भी बहिरंग के अंतर्गत आता है हम अच्छा ध्यान करना चाहते हैं अच्छी उपासना करना चाहते हैं उसके लिए मन की स्थिरता आवश्यक अपेक्षित है मन को स्थिर करने के अनेक उपायों में एक उपाय प्राणायाम भी है श्वास का और मन का श्वास का और अन्य गतिविधियों का संबंध हम अपने व्यवहार में भी देख सकते हैं इस समय मानसिक आवेग हो भिन्न भिन्न प्रकार के उस समय हमारे श्वास की गति बढ़ जाती है श्वास की गति अनियंत्रित रहती है वेग रहता है और जब मन शांत होता है सामान्य अवस्था में होते हैं, तो श्वास की गति भी सामान्य रहती है मन का प्रभाव श्वास पर पड़ता है इसके विपरीत श्वास का प्रभाव भी मन पर पड़ता है यदि मन में आवेग हो और हम अपने श्वास को नियंत्रित करें, व्यवस्थित करें तो मन भी नियंत्रित और व्यवस्थित होने लग जाता है जिनका मन स्वतः एकाग्र है उन्हें श्वास को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है कोई भी व्यक्ति जब गंभीर साधना में ध्यान में चला जाता है आप भी जब जाएं, उस समय कुछ क्षण रुक के यदि अपने श्वास को देखेंगे तो बहुत हल्का होगा समान गति से होगा धीमा धीमा चल रहा होगा आवृत्ति कम होगी और यदि ध्यान अच्छा है तो दोनों नासिकाओं से समान रूप से आ रहा होगा जा रहा होगा किंतु जिनका मन अभी नियंत्रित नहीं है और ध्यान करना चाहते हैं उनको नियंत्रित करने श्वास पर नियंत्रण किया जाता है करना चाहिए जैसा कि आपको प्रतिदिन दोनों समय सम्वसन कराया जाता है जिसमें श्वास को धीमा लंबा लयब प्रयास पूर्वक किया जाता है और आधा अनुभव करेंगे इससे मन स्थिर और शांत होता है इसी प्रकार से प्राणायाम में भी होता है सम श्वसन की अपेक्षा प्राणायाम की कुछ अतिरिक्त विशेषताएं हैं जो प्राणायाम हम करते हैं जो चार प्राणायाम महि पतंजलि ने योग लक्षण में बताए उनकी सम्वसन से भी कुछ अतिरिक्त विशेषता है जिस समय हम प्राणायाम करते हैं आपको ये संकेत किए गए हैं उपासना के समय श्वास हमें तब तक रोकना है जब तक घबराहट न हो जाए थोड़ी घबराहट का होना आवश्यक बिना घबराहट के भी प्राणायाम किए जा सकते हैं कई व्यक्ति करते हैं श्वास को बाहर निकाल के छोड़ देते हैं थोड़ी देर रोकते हैं और फिर अंदर ले लेते हैं घबराहट नहीं आती है श्वास को चूंकि पहले भर चुके हैं आवश्यकता पर्याप्त तो पूरी हो चुकी होती है और श्वास को कितना भी हम बाहर निकालते हैं कुछ तो वायु फेफड़ों में फिर भी रहती है उससे भी शरीर ऑक्सीजन लेता रहता है रक्त और हमारा काम चलता रहता है फिर हम श्वास ले लेते हैं तो श्वास का रोकना बाहर निकालना तो चलता रहता है थोड़ी देर रोकने से घबराहट नहीं आती है घबराहट तब प्रारंभ होती है जब ऑक्सीजन की कमी वायु की कमी होने लगे फेफड़ों में जो जितनी ऑक्सीजन थी उसमें से जितनी ली जा सकती थी वो ले ली अब और ले नहीं जा सकती है शरीर में ऑक्सीजन की खपत हो ही रही है जितनी भी हो रही है ल में जित कम खपत होती है क्योंकि गतिविधियां नहीं होती हैं, हम व्यवस्थित शांत होते हैं शिथिल होते हैं, फिर भी आवश्यकता तो होती है जब उस ऑक्सीजन की खपत होते होते आवश्यकता अनुभव होती है लेकिन फेफड़ों में वो उपलब्ध नहीं होती है तब वो तंत्र काम करना प्रारंभ करता है वो संकेत देने लगता है कि अब श्वास लो को हम घबराहट के रूप में बेचैनी के रूप में वेग के रूप में अनुभव करते हैं जिस समय थोड़ी घबराहट होगी छाती में कहीं थोड़ी सी बेचैनी लगेगी जो व्यक्ति स्वस्थ हैं समर्थ हैं, उनको इस घबराहट को थोड़ी देर तक चलाना चाहिए और अधिक घबराहट होने देनी चाहिए प्राणायाम का यदि जिनको हृदय रोग आदि हैं, श्वास की समस्याएं हैं या अन्य कोई रोग है वो जबरदस्ती अधिक ना करें लेकिन स्वस्थ व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास से इस घबराहट को बढ़ा सकता है मरेगा नहीं वो लेकिन वो घबराहट जैसे जैसे बढ़ती है बेचैनी बढ़ती जाती है तरंगे बढ़ती जाती है पूरे शरीर में खिंचाव जैसा लगने लगता है पैरों में घुटनों में जोड़ों में जगह शरीर में कुछ विचित्र घटनाएं क्रियाएं होने लग जाती है संवेदनाएं होने लगती उस समय शरीर का प्रत्येक अंग सक्रिय हो जाता है भी सक्रिय होती है। क्योंकि हम मृत्यु की तरफ जा रहे होते हैं। फांसी लगने में भी यही होता है श्वास को रोक दिया जाता है वहां भी वो थोड़ी देर में बेचैनी होती है घबराहट होती है और जो रस्से पर लटक रहा है उसको कितनी तड़पन होती है हम देख सकते हैं ऐसी ही तड़पन ऐसी ही घबराहट हम स्वेच्छा से नियंत्रण पूर्वक करें अर्थात हम मृत्यु तो की तरफ अपने को ले जाते हैं प्राणायाम के द्वारा जब हम घबराहट तक जाते हैं हमारे शरीर की हमारे शरीर के तंत्रों की जागरूकता विशेष रूप से बुद्धि की जागरूकता तब होती है जब हम आकस्मिक स्थितियों में होते हैं जब मरणासन होते हैं गंभीर स्थितियां होती हैं तब हम एकदम सक्रिय हो उठते हैं कोई व्यक्ति सोया हुआ है आलस्य आ रहा है कहा कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति छप से गिर गया है सामने दुर्घटना हो गई है उसका आलस से कहा चला जाता है एकदम समाप्त कोई सो रहा है आलस्य में है जगह पे नहीं जग रहा है लेकिन अचानक तो उसको वहां पर पास में सर्प दिखाई दे जाए एकदम चाकुरुक हो जाता है तमोगुण क्षीण हो जाता है सक्रियता बढ़ जाती है जीवन की रक्षा के उपायों में तत्पर हो जाता है पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है और वो एकाग्र भी बहुत होता है उस समय उसको संसार के अन्य विषय कुछ नहीं आएंगे उसको केवल सर्प दिखाई देगा मृत्यु दिखाई देगी ये तो विभिन्न स्थितियां आकस्मिक होती है कभी होती है कभी नहीं प्राणायाम के माध्यम से इन स्थितियों को नियंत्रित रूप से हानिकार न होते हुए ऐसी स्थिति बना करके उपयोग में लेते हैं जिससे कि उसका लाभ तो ले लें लेकिन हानि नहीं हो जैसे कि विष हमें मृत्यु को दे देता है लेकिन यदि वही विष उचित मात्रा में लिया जाए तो हम उससे उपचार चिकित्सा भी कर सकते हैं उस सीमा तक होना चाहिए नियंत्रित रूप से होना चाहिए विवेक पूर्वक बुद्धिपूर्वक होना चाहिए तो प्राणायाम में जब हम श्वास रोकते हैं हम मृत्यु की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं थोड़ी घबराहट हुई उसको थोड़ा सहन करना चाहिए जो समर्थ है जितना अधिक हम घबराहट को सहन करेंगे उतनी अधिक मन की स्थिरता बुद्धि की जागरूकता तमो गुण का नाश हमें अनुभव में आएगा एक बार कर लिया थोड़ा सा फिर थोड़ी देर बाद में फिर कर लिया ऐसे हम तीन प्राणायाम करते हैं अधिक भी कर सकते हैं छह प्राणायाम प्राणायाम का यह महत्व है प्राणायाम के लाभों में मैं श्री पतंजलि जी लिखते हैं तथा क्षीयते प्रकाशावरण प्रकाश का जो आवरण है वो इससे क्षीण होता है प्रकाश क्या है ज्ञान है बुद्धि में जो सत्व गुण है ज्ञान का जिसके कारण ज्ञान होता है उसका आवरण क्षीण होता है उसका आवरण क्या है तमोगुण है अज्ञान है ध्यान में जिस सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है जितनी जागरूकता की आवश्यकता होती है बुद्धि की जितनी सजगता की आवश्यकता होती है वो सामान्यतया सामान्य साधक में होती नहीं है वो अपने आचार विचार आहार विहार के कारण से ऐसा रहता है पिछले संस्कारों के कारण से ऐसा रहता है कि उसी में जकड़ा चकड़ा सा रहता है भले ही कितना बताते रहो वो भी प्रयास करता रहेगा वो उन ऊंचाइयों को जा ही नहीं पाता है जहां की उसे पहुंचना है थोड़ा चढ़ता है प्राणायाम के द्वारा हम अपने तमोगुण को कम करते हैं सत्गुण को बढ़ाते हैं अज्ञान को कम करते हैं ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपनी बुद्धि को सक्रिय करते हैं बुद्धि की कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं उचित मात्रा में मृत्यु की तरफ जाते हुए इसका लाभ हमें ध्यान में मिलता है प्राणायाम को परम तप कहा गया है प्राणायाम से बढ़कर के और कोई तप नहीं है ये भाष्य में भी आया है और सन्यासियों के धर्म में मनुस्मृति में मर्षि मैर्षित में भी लिखा है व्याहृति और प्राणों से युक्त जो प्राणायाम है वो परम तप है भू भू स्व ये व्याहृतियां हैं महाव्याहृतियां है और ओम का जप इसके साथ साथ जो प्राणायाम किया जाता है वो परम तप है तप द्वंद्वों को सहन करना होता है हानि लाभ मान अपमान भूख प्यास सर्दी गर्मी ये भी तप है तप के करने से हमारे क्लेश क्षीण होते हैं संस्कार क्षीण होते हैं हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं क्रिया योग के लाभ में महर्षि पतंजलि जी ने लिखा समाधि भावनाथ क्लेश तनु, करना क्लेशों को तनु करते क्षीण किया जाता है और प्राणायाम परम तप है तो परम तप से क्लेशों का क्षीण होना शीघ्रता से होता है हमारे साथ हमारा कर्माशय भी है और संस्कार भी है और वो हमें सहायता भी करते हैं और बाधा भी खड़ी करते हैं उपासना में ध्यान में बहुत सारी बाधाएं हैं हमारे सामने बाह्य बाधाएं भी होती हैं लेकिन सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने क्लेश हमारे अपने संस्कार होते हैं भाई ये बाधाओं को हम सहजता से हटा भी देते हैं मच्छर है तो मच्छरदानी लगा ली गर्मी है तो पंखा चला लिया और कुछ व्यवस्थाएं कर ली धनी आती है तो धनरोधी भवन कक्ष बना लिया इत्यादि अनुकूलताएं हम कर लेते हैं किंतु अंदर की अनुकूलता कैसे करेंगे उन संस्कारों को कैसे क्षीण करेंगे क्लेशों को कैसे क्षीण करेंगे उसका एक उपाय प्राणायाम इसलिए प्राणायाम को इतना सामान्य ढंग से नहीं लेना चाहिए कि कुछ कर्म की तरह कुछ क्रियाएं की गई हैं ध्यान से पहले मुख्य तो ध्यान करना है ये ध्यान के लिए आवश्यकता सच्चा है इसमें जो समय लगेगा वो ध्यान में बाधा नहीं करेगा आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा प्राणायाम से जो बुद्धि की सक्रियता होती उसके होने पर हम कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं अधिक अच्छा ध्यान कर सकते हैं एक व्यक्ति चलने की तेजी में है साइकिल को उठा के चलेगा साइकिल को साफ नहीं कर रहा है कुछ धागे फंसे हुए हैं हवा भी नहीं देखी तेल भी नहीं डाला चल पड़ा है क्योंकि चलना है जल्दी से दूसरा व्यक्ति चला नहीं अभी रुका है हवा भी देख रहा है तेल भी डाल रहा है सफाई भी कर रहा है कोई व्यक्ति कहे कि तुम्हारे को तो जाना था तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो देखो वो तुम्हारे से आगे निकल गया चला गया आगे ठीक है प्रारंभ में लगेगा कि वो आगे जा रहा है जो ये साइकिल की तैयारी कर रहा है वो भी जाने के लिए ही कर रहा है उससे हानि नहीं होने वाली है उससे गति में बाधा नहीं होने वाली है बल्कि वो आगे और सरलता से जाएगा और तेजी से निकल जाएगा दूसरा समस्याओं से ग्रस्त रहेगा अधिक मेहनत भी करेगा तो भी गति कम रहेगी दूसरा सरलता से जाएगा और उतनी ही मेहनत करेगा तो उससे आगे चला जाएगा इसलिए शरीर बुद्धि आदि को तैयार करना ध्यान के योग्य बनाना ये भी साधक के लिए आवश्यक है और इसीलिए प्रतिदिन प्राणायाम का विधान किया गया है महर्षि दयानंद ने पंचमहाय विधि में दो बार बाह्य प्राणायाम तीन तीन बार करने के लिए कहे हैं एक शनो देवी से पहले और एक प्राणायाम मंत्र ओम भू के बाद में जैसा कि आपको यहां अभी करवाया जा रहा है इतने प्राणायाम तो हम करें ही उससे ज्यादा कर सकते हैं तो अवश्य करें तो प्राणायाम के करने से हमारा श्वास तो नियंत्रित होता ही है उससे मन पर भी प्रभाव आता है किंतु इसके अतिरिक्त हमारे संस्कार और क्लेश भी क्षीण होते हैं हमारा सत्वगुण भी उभरता है तमोगुण हमारा क्षीण होता है बुद्धि जागरूक होती है और कम समय में हम अधिक अच्छी तरह से सूक्ष्मता से ध्यान कर पाते हैं, मन पर जो संस्कार डालने हैं वो अधिक अच्छी तरह से शीघ्रता से डाल पाते हैं तो ये भी ध्यान का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है इसलिए कोई कह एक घंटे ध्यान करता हूं यदि उसमें पांच दस मिनट प्राणायाम में भी लगते हैं वो ध्यान का ही भाग माना जाएगा ध्यान का ही अंश है तो एक तो विषय आपके सामने प्राणायाम का रखा दूसरा विषय ध्यान के समय उपासना के समय हम परमात्मा को बार बार संबोधित करते हैं उसकी स्तुति करते हैं प्रार्थना करते हैं उसका स्मरण करते हैं उसकी कामना करते हैं परमात्मा को हम क्या मान करके संबोधित करें अपने साथ कौन सा संबंध बना करके परमात्मा को संबोधित करें हम बहुत सारे संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं कहते हैं तो माता जब भाई भी मानेंगे मित्र भी मानेंगे गुरु भी मानते हैं आचार्य मानते हैं राजा मानते हैं न्यायाधीश मानते हैं उपास्य मानते हैं बहुत सारा कुछ मानते हैं उपासना काल में इन सब को एक साथ उपस्थित करना अपने आप एक कठिन काम है सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता और करेगा तो उसको गहराई की प्राप्ति नहीं होगी परस्पर संबंधों का जो लाभ उठाना है जो भावना बननी है वो सब संबंधों में नहीं बन पाती है जब हम पर, परमात्मा को पिता बोलते हैं परम पिता परमात्मा तो हमारे मन में पिता का भाव आता है या नहीं आता है ये देखने की बात है। जैसे कोई बच्चा ये बोले मां उसके मन में अपनी मां का स्मरण आएगा पिताजी उसके मन में अपने पिता का स्मरण आएगा तो वहां वो मां की केवल आकृति ही नहीं देखता इस रंग रूप वाली मां है इस रंग रूप वाले पिताजी हैं मां का संपूर्ण स्वरूप भाव रूप में उसके पास में आता है मां यानी क्या जो इस तरह मेरी देखभाल करती है जो मुझे इस तरह से चलाती है मेरी सुविधाओं का ध्यान रखती है ये बातें भी उसमें आती हैं। केवल आकार प्रकार नहीं आएगा बच्चा मां से जुड़ा हुआ है तब इसी तरह परमात्मा को जब हम पिता या माता बोल रहे हैं तो केवल पिता है और एक सामान्य बात हो गई जैसे कि कोई पिता होता है भावना नहीं जुड़ी भी है उससे तो लाभ नहीं मिलता है तो एक तो वो हमको जोड़ना है अगर जोड़ भी लिया तो बहुत सारे संबंध हैं कौन सा संबंध उस समय बना के चलें कौन सा संबंध सबसे अच्छा है ये फिर एक प्रश्न साधकों के मन में आता है या तो वो संबंध बनाएगा ही नहीं सामने प्रश्न ही नहीं उठेगा लेकिन जो संबंध बनाएगा तो कभी ये कभी वो कौन सा बनाऊं? तो इसमें साधकों को एक संबंध का चयन कर लेना चाहिए उस संबंध का चयन जिस ग्रुप में हम परमात्मा के साथ सर्वाधिक निकटता आत्मीयता अनुभव करते हैं किसी को परमात्मा मां के रूप में अधिक स्वीकार्य होता है किसी को पिता के रूप में किसी को गुरु के रूप में किसी को राजा के रूप में किसी को न्यायाधीश के रूप में जिस भी रूप में कोई एक संबंध हमें चुनना चाहिए जो हम सबसे अच्छा बना सकते हैं हम कौन सा संबंध परमात्मा से अच्छा बना सकते हैं ये हमारे व्यवहार के संबंधों पर निर्भर करता है हम सबके माता पिता हैं या रहे हैं बच्चे हैं या रहे हैं होंगे भाई बहन गुरु आचार्य इन सबके बीच में हम रहते हैं इन संबंधों को हम निभाते हैं इन संबंधों का हम व्यवहार करते हैं दूसरे भी हमारे साथ उस रूप में व्यवहार करते हैं हम भी करते हैं उनके साथ में लेकिन सब संबंधों की ऊंचाई गहराई गंभीरता समान नहीं होती है सब संबंध हमारे प्रिय नहीं होते हैं कुछ कम प्रिय होते हैं कुछ अधिक प्रिय होते हैं दूसरों का हमारे साथ कैसा व्यवहार है हमारे रिश्तेदारों का गुरु आदि का उस पर भी निर्भर करता है और हमने किस ढंग से उनके साथ व्यवहार किया है उस पर भी निर्भर करता है कोई व्यक्ति माता पिता के रूप में अच्छा व्यवहार कर पाता है लेकिन वो किसी का अच्छा मित्र नहीं हो सकता नहीं है अच्छा भाई या बहन नहीं है लेकिन अच्छी माता या पिता बन सकता है थो थो को कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है अच्छा मित्र बन सकता है लेकिन अच्छा पिता या अच्छी माता नहीं बन सकता अच्छा भाई बहन नहीं बन सकता कोई अच्छा भाई बहन बन सकता है लेकिन अच्छा गुरु नहीं बन सकता अच्छा शिष्य नहीं बन सकता अच्छा पुत्र या अच्छी पुत्री नहीं बन सकता हम बिन समूह किस स्तर पर निभा रहे हैं उन कर्तव्यों का पालन कितना कर रहे हैं जो करना चाहिए अलग अलग व्यक्तियों अलग अलग मिलेगा आपको भी अपना अलग मिलेगा तो दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए एक तो हमारा किस संबंध कौन सा संबंध सबसे अच्छा है जिसका जैसा भी है से अच्छा संबंध हमारा यदि माता से है तो हम परमात्मा को मां के रूप में देख लें सरलता रहेगी अच्छी प्रगति होगी यदि हमारा संसार में पिता से अधिक अच्छा संबंध है गुरु से अधिक अच्छा संबंध है भाई से अधिक संबंध है मित्र से है उस रूप में हम परमात्मा को देख लें चुन लें दूसरा है हम किस संबंध को सबसे अच्छा निभा पा रहे हैं हम पुत्र हो सकते हैं पुत्री हो सकते हैं हम पिता माता हो सकते हैं हम गुरु आचार्य हो सकते हैं शिष्य हो सकते हैं हम राजा हो सकते हैं प्रजा हो सकते हैं इन सब संबंधों में से किस संबंध को हम सबसे अच्छी तरह निभा रहे हैं जिस संबंध को हम अच्छी तरह निभा रहे हैं उसकी अनुभूति और प्रस्तुति हम सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं जिस समय हमें भावनाएं करनी है तब हम उसको सबसे अच्छी तरह सबसे सरलता से गहराई से कर सकते हैं अनुभूति में ला सकते हैं और जिसके साथ हमारे सबसे अच्छे संबंध हैं, उसकी अनुभूति हम सबसे अच्छी शीघ्रता से गहराई से कर सकते हैं और उसको परमात्मा के साथ में जोड़ सकते हैं जो व्यक्ति संसार में एक भी व्यक्ति के साथ में अच्छा संबंध नहीं बना पाया है न तो किसी और ने उसके साथ बनाया और न वो कर पाया है उसके लिए परमात्मा को पिता माता आदि के रूप में देखना बहुत कठिन है क्योंकि वो उस अनुभूति से गुजरा ही नहीं है बच्चा मां को समझता है पिता को समझता है एक सीमा तक ये मेरे लिए ऐसा ऐसा करते हैं लेकिन वही बच्चा जब माता या पिता बनता है तब भी उसे पता लगता है कि माँ क्या होती है पिता क्या होता है एक बच्चा अनुभव करता है कि माँ का दिल क्या होता है पिता का दिल क्या होता है एक माता पिता बनने के बाद में पता लगता है कि मां का हृदय क्या होता है और पिता का हृदय क्या होता है एक शिष्य शिष्य रहते हुए अनुभव करता है कि आचार्य का या गुरु का हृदय क्या होता है आचार्य गुरु का क्या मतलब है और एक वही शिष्य जब गुरु या आचार्य बनता है तब उसे पता लगता है कि गुरु क्या होता है और आचार्य क्या होता है दोनों को जी चुके हैं अनुभव कर चुके हैं अब जब उपासना में बैठेंगे और परमात्मा को मां या शिष्य, मां या पुत्र गुरु या शिष्य के रूप में देखेंगे तो वो स्तर पे, उस स्तर पे हम भावना कर सकेंगे नहीं तो वो शब्द शब्द रह जाएंगे अथवा तो थोड़ी सी भावना रहेगी जो हम चाहते हैं ध्यान में गंभीरता लाना एकाग्रता लाना संस्कार डालना वो अच्छी तरह नहीं हो पाएगा ध्यान को यदि गहराई में ले जाना है भक्ति को यदि गहराई में ले जाना है उपासना को यदि गहराई में ले जाना है तो परमात्मा से एक संबंध चुन करके जो सबसे अच्छा हमें लगता हो वो निर्धारित कर लेना चाहिए और अनुभूति की भावना की गहराई में ऊंचाई में चले जाना चाहिए इसलिए साधक के लिए यह निर्धारण करना आवश्यक है अभी दस मिनट के लिए आप बैठें ध्यान की अवस्था में आसन व्यवस्थित कर लें नेत्रों को बंद करें पहले अपने जीवन के संबंधों को देखें आपने बहुत कुछ तो विचार कर लिया होगा फिर भी और एक बार देखें उसी संबंध को फिर परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करें सब संबंधों में से किसी एक अच्छे संबंध को सामने वाले के सामने वाले की दृष्टि से और अपनी दृष्टि से दोनों तरह देख लें जिस संबंध को आपने निभाया है जिया है उसके लिए बहुत प्रयत्न और तपस्या की है बहुत सहन किया है और उस संबंध के आनंद को सुख को आपने जीवन में संसार में अनुभव किया है उस किसी एक संबंध को फिर परमात्मा के लिए नेतारित करेंगे अपना अपना निरीक्षण करें सांसारिक संबंधों में से यदि संसार का कोई भी संबंध अच्छा नहीं लग रहा है और अपना भी कोई दायित्व अच्छे प्रकार किया हुआ निभाया हुआ नहीं लग रहा है तो साधक को ये प्रयास करना चाहिए संसार में कि तो कम से कम एक संबंध तो अच्छा बना पाऊ उसके लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए संबंध को चुनें जिसमें सबसे अधिक आत्मीयता सबसे अधिक परस्पर सम्मान परस्पर आदर का भाव हो उस संबंध को चुनें जिसमें सबसे अधिक परस्पर विश्वास हो उस संबंध को चुने जिसमें परस्पर सर्वाधिक निर्भयता हो इसे चुनने के बाद में अभी एक तरफ रख लें अब थोड़ा प्रयोग करें परमात्मा को विभिन्न रूपों में एक एक करके देखें पिता पुत्र का संबंध माता पुत्र का अथवा पुत्री का मित्र का भाई बहन का गुरु शिष्य का राजा प्रजा का एक एक करके थोड़ा समय लगाएं और अनुभव करें ये संबंध कैसा लग रहा है कितनी आत्मीयता निकटता सद अनुभूति हो रही है एक एक करके आधा आधा एक मिनट का परीक्षण करें से रुकेंगे परस्पर तुलना करके किसी एक रुचिकर संबंध का निर्धारण करें उच्चारण आपने अपना अपना निरीक्षण किया यह निरीक्षण और गंभीरता से करने की आवश्यकता है जिन्होंने कोई एक संबंध बना रखा है पहले से चयन है उनका तो ठीक है ही जो नए साधक हैं वो अपना परीक्षण करके ईश्वर को उसी रूप में देखें जो व्यक्ति सांसारिक जीवन में एक भी संबंध बनाने में असफल रहा है ठीक ढंग से नहीं निभा पाया है उसके लिए उपासना में यह संबंध बनाना उसकी गहराई में जाना संभव नहीं है वो बोल तो सकता है इन शब्दों विचार भी कर सकता है कह भी सकता है क्योंकि दूसरों के साथ उसने उन संबंधों को देखा है अन्यों के अच्छे संबंधों को देखा है लेकिन यदि उसने स्वयं नहीं जिया है उस संबंध को तो उपासना में वो उस गहराई में उस निकटता में जा ही नहीं पाता है। साधक को अपने व्यवहारिक संबंध भी अच्छे रखने होते हैं अच्छे बनाने चाहिए यह हमारा बाह्य परीक्षण है इसके आधार पर मन को स्थिति मिलती है कि हम ध्यान में अच्छी तरह जा सकें। इन संबंधों को बनाने में भी जो समय लगता है उसे भी व्यर्थ न समझें। सुख और शांति हम अपने व्यक्ति व्यक्ति के के के पास विश्वस्त के पास अनुभव करते करते, हैं, हैं, हैं, दूसरे के साथ नहीं करते। जिससे हम पूरी तरह हैं, आश्वस्त हैं, निर्भय हैं, उसके पास जाते ही हमें कितना अच्छा लगता है, हम उसके साथिधि चाहते हैं हम चाहते हैं हम इसी के पास रहें, इसके निकट ही रहे क्योंकि हमने उसके साथ में निर्भयता आदि उच्च स्थितियों को अनुभव किया है उसमें हमको अच्छा लगता है वो हमारे लिए अनुकूल है ऐसी ही निर्भयता निशंकता विश्वसनीयता आदर सम्मान परमात्मा के साथ यदि हम कर पाए तब तो ध्यान में बहुत अच्छा लगेगा बातें परमात्मा के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो ध्यान में उतनी-उतनी कमी रहेगी। इसलिए बनाना भी कर, करना चाहिए और प्रारंभ किसी एक संबंध से कर लेनी चाहिए जैसे जैसे साधक यदि कई संबंध बना सकता है तो और भी अच्छा है वो ईश्वर को परमात्म पिता के रूप में भी देख लेता है माता के रूप में भी अच्छा देख लेता है स्वयं को पुत्र पुत्री के रूप में भी देख लेता है शिष्य के रूप में भी देख लेता है तो वो और अच्छी तरह से जाता है निर्बाध रूप से जाता है ये कक्षा भी यहीं समाप्त करते हैं तीन बार ओम का उच्चारण कोई संबंध बनाए रख अपने भ्रमण आदि अन्य निवृत्ति कर लें और कक्षा के समय से दो मिनट पूर्व यहाँ उपस्थित हो जाएं ओम शाम